देवता बोले सामर्थशाली वैकुंठ आदिपते आप देवों के भी देव और लोकों के भी स्वामी हैं आप त्रिलोकी के गुरु हैं श्री हरे हम आपके शरणापन्न हुए हैं आप हमारी रक्षा कीजिए अपनी महिमा से कभी चयित न होने वाले ईश्वरीय शाली त्रिलोकेश आप ही लोकों के पालक हैं गोविंद लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं आपको हमारा नमस्कार है इस प्रकार स्तुति करके सभी देव का श्री हरि के आगे रो पड़े उनकी यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा से कहा श्री विष्णु बोले ब्राह्मण यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है तुम यहां किस लिए आए हो तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है यह यतार रूप से मेरे सामने वर्णन करो श्री सनत कुमार जी कहते हैं मुझे श्री हरि का वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम करके और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी कर्तुत कह सुनाई तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हस पड़े और श्री ब्रह्मा से कुछ रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले श्री भगवान ने कहा कमल योगिनी मैं शंखचूड़ का सार वृतांत जानता हूं पूर्व जन्म में महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूं सुनो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए भगवान शंकर सबका कल्याण करेंगे गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है वह जगत जननी तथा प्रकृति की परमोकष्ट पांचवी मूर्ति है वह वहां सुंदर रूप से विहार करने वाली उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी महान निवास करती हैं वे नित्य राधा कृष्ण अनुवर्तन करते हुए उत्तमोतम उत्तम क्रीडाओं में ततपर रहते हैं वही गोप उस समय भगवान शंभू की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उनकी मृत्यु निर्धारित कर दी है इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा देवेश ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए चलो हम दोनों शंकर की शरण में चले वै शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय होकर जाना चाहिए श्री सनत कुमार जी कहते हैं मुनि यूं कहकर श्री ब्रह्मा श्री विष्णु शिवलोक को चले मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभू का स्मरण करते जा रहे थे श्री व्यास जी किस प्रकार वे रमापति श्री विष्णु श्री ब्रह्मा के साथ उसी समय भगवान शिव के लोक में जा पहुंचे जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित थे वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शंकर का दर्शन किया वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव के पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रहे थे उन पार्श्वदेव का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सादृश्य था उनके 10 भुजाएं थी पांच मुख और तीन नेत्र थे गले में नील चिन्ह तथा शरीर वर्ण अत्यंत घोर था वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे वह मनोहर सभा नवीन चंद्र मंडल के समान आकार वाली और चपोर की उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हार से वह सजाई गई थी अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी उसमें मणियों की जालियों के युक्त गवाक्ष बने थे जिसमें वह चित्र विचित्र दिख रही थी भगवान शंकर की इच्छा से उसमें पगराग मणि जड़ी हुई थी जिसमें वह अद्भुत सी लग रही थी वह सैकान्त मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे हुए थे जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रसित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे जिसमें वहमन को मोह लेती थी वह भली भांति संस्कृत था सुगंधित वायु से सुसज्जित थी एक सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किन्नरों से खचाखच भरी थी उनके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था मुसी पर उमा सहित भगवान शंकर विराजमान थे उन्हें सुरेशेश्वर श्री विष्णु जी ने देखा वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे वे क्रीत कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे उनके सारे अंग में भस्म रमी हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था देवी पार्वती ने उन्होंने स्वास्तिक तंबूल प्रदान किया था जिसे वे चबा रहे थे शिवगण हाथ में सवेति चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति व सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे वे गुणातीत परेशानित देव के जनक सर्वव्यापी निर्विकल्प निराकार स्वेच्छा अनुसार साकार कल्याण स्वरूप माया रहित अजन्मा आदि माया के अधिश्वर प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर सर्व सामर्थ परिपूर्णतम और समता युक्त हैं ऐसे विशिष्ट गुणों के युक्त भगवान शंकर को देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया फिर वे स्तुति करने लगे विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में भोले भगवान आप दीनों और अनाथों के प्रतिपालक हैं दीनबंधु त्रिलोकी के आदिश्वर और शरणागत वत्सल हैं गौरी हमारा उद्धार कीजिए परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए नाथ हम आपके ही अधीन हैं अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें अध्याय 29 32 देवताओं का भगवान रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना भगवान रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना चित्ररथ के लौट आने पर भगवान रुद्र के गणों का पुत्रों का और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्पभद्र के तट पर पड़ाव डाल तथा दानवराज के दूत और भगवान शिव की बातचीत श्री सनत कुमार जी कहते हैं मैंने सदन अंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे उन श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु का वचन सुनकर शिवजी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान मधुर वाणी में बोले भगवान शिव ने कहा हे हरे हे ब्राह्मण तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथा स्वरूप से जानता हूं यह है पूर्व जन्म में एक गोप था जो ईश्वरेशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था उनका नाम सुदामा था वही सुदामा राजा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है यह परम धर्माज्ञ और देवताओं सेद्रोह करने वाला है यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बाल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी भगवान रुद्र के समीप आऊँ वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ वह मेरा रूप ईश्वरेश आली तथा परिपूर्णतम है हरे इसलिए मैं भक्तों को वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ तदनंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा महेशान आप तो कृपा के आगार हैं दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है प्रभु दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए तब भक्तवत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जना की सी गंभीर वाणी में बोले श्री शंकर ने कहा हे हरे हे ब्राह्मण हे देवगण तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ मैं निशछि ही सैनिको सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा इसमें तनिक भी संशय नहीं है श्री सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी महेश्वर के उस अमृत स्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परमानंद हुआ उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है